डोनाल्ड और चलने वाली मछली एडवर्ड यूटिक चित्र का कुत्ता घर के रहा ने सोचा तो हम दोनों मुश्किल में पड़ेंगे डोनल्ड सैम के पास भागा सैम बिल्ली पर नहीं भोंक रहा था वह एक मछली पर भोंक रहा था वो मछली चल रही थी वो लॉन पर चलकर उसे पार कर रही थी वह डोनल्ड ने कहा मछली गुलाबी थी उसकी आंखें चमकदार थी वे किसी चमकदार पत्थर की तरह थी जरा सावधान रहो शैम डोनाल्ड ने कहा वो मछली खतरनाक हो सकती है लेकिन वो मछली वैसे ही चलती रही वह एक गड्ढे की तरफ गई फिर वो पानी में कूद गई डरावनी डोनाल्ड ने कहा रात के खाने के समय डोनाल्ड ने कहा मैंने अपने पिछवाड़े में एक मछली देखी वो चल रही थी देखो डोनल्ड उसकी माँ ने कहा मछलियां चलती नहीं है वे पानी में तैरती है अगली सुबह डोनाल्ड अपने दोस्तों लेनी और जोनाथन को मिला मैंने एक चलती हुई मछली देखी, डोनाल्ड ने कहा नहीं जोनाथन ने कहा मुझे लगता है कुछ कि प्रकार की तरह लंबे और पतले होते हैं वो डोनल्ड ने कहा अच्छा तुम उस की बात कर रहे थे हर कोई जानता है कि वे क्या है लेकिन मैंने एक मछली देखी वो वाकई में चल रही थी उसने लेनी पड़ा। और मैंने एक उड़ते हुए मगर मच्छ को देखा उसने मजाक करते हुए कट्ठे की ओर गया उसने मछली पकड़ने वाली बंसी पर एक कीड़ा लगाया कभी कभी डोनल्ड को कीड़े के लिए दुख होता था लेकिन लेनी और जोनाथन को दिखाने के लिए डोनल्ड को चलने वाली मछली पकड़नी ही थी अरे आखिर मुझे कुछ मिला डोनाल्ड चिल्लाया फिर उसने गुलाबी मछली को ऊपर खींचा लेकिन वो मछली हुक से निकलकर वापस पानी में चली गई मछलियां फ्लोरिडा में रह रही है।, वो है जो जमीन पर चल सकती है कुछ अजीब नई मछलियां यहां दक्षिण फ्लोरिडा में रह रही हैं वो है जो जमीन पर चल सकती है उसी को तो मैंने देखा डोनाल्ड ने कहा बेचारा डोनाल्ड उसकी माँ ने कहा तुमने सच में एक चलती हुई मछली देखी और हमें तुम पर विश्वास नहीं हुआ अगले दिन डोनाल्ड लेनी और जोनाथन गड्ढे के पास दोबारा गए उन्होंने मिस्टर वाल्टर को देखा मिस्टर वाल्टर डोनाल्ड के घर के पास एक प्रयोगशाला में काम करते थे मिस्टर वॉल्टर के जाल में एक मछली इधर उधर उछल रही थी वो गुलाबी थी उसकी आंखें चमकदार थी अरे डोनल्ड ने कहा यह तो वही चलने वाली कैटफिश है बिल्कुल ठीक मिस्टर वाल्टर ने कहा अब वे हर जगह फैल गई है डोनाल्ड ने लेनी के कंधे को थपथपाया कुछ सायरन डोनाल्ड ने कहा यह कोई मजाक नहीं है मिस्टर वाल्टर ने कहा चलने वाली कैटफिश असल में पेस्ट है हम उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं वे इस इलाके की नहीं है कैटफिश स्थानीय नहीं है डोनल्ड ने पूछा बिल्कुल ठीक मिस्टर वॉल्टर ने कहा चलने वाली कैटफिश का असली घर यहाँ से बहुत दूर एशिया में है फिर वे यहां कैसे आई जोनथन ने पूछा लोग कैटफिश को अपने एक्वेरियम में पालने के लिए यहां लाए थे मिस्टर वाल्टर ने कहा लेकिन कैटफिश वहां से भागकर हर जगह फैल गई वो कैसे फैली डोनाल्ड ने पूछा वो चलकर यहां से वहां गई मिस्टर वाल्टर ने कहा फिर वे एक तालाब से दूसरे तालाब तक चलकर गई मिस्टर वॉल्टर ने जोड़ा कैटफिश हवा में सांस लेती है इसलिए वे लंबे समय तक पानी से बाहर रह सकती है वे बहुत सारे अंडे भी देती है जल्द ही किसी अन्य प्रकार की मछली की तुलना में कैटफिश की संख्या ज्यादा हो सकती है पर इसमें गलत क्या है ने पूछा मैंने एक कैटफिश पकड़ी थी वे काफी मजेदार जीव है अगर यह सिलसिला जारी रहा तो केवल कैटफिश ही बचेंगी उन्होंने कहा मुझे लगता है कि बहुत प्रकार की मछलियों का होना बेहतर होगा डोनल्ड ने कहा सिर्फ एक तरह की ही नहीं तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मिस्टर वोल्टर ने कहा चलने वाली कैटफिश यहां पर फिट नहीं होती लेनी ने अपना मुंह बनाया जो कोई भी यहाँ कैटफिश लाया उसने कहा वो बहुत बेवकूफ होगा शायद मिस्टर वाल्टर ने कहा उन्हें पता नहीं होगा कि कैटफिश इस तरह से भागकर फैलेंगी लेकिन जब लोग जानवरों को उन स्थानों पर रखते हैं जहां के वे नहीं हैं, तब कुछ बुरा हो सकता है कैटफिश पूरे राज्य में फैल सकती है लेकिन कैटफिश को ठंड पसंद नहीं है मिस वॉल्टर ने कहा काश कैटफिश को रोकने के लिए मौसम ठंडा हो जाए मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि कोई मछली चल सकती है लेनी ने कहा मिस्टर ऑर्डर ने कैटफिश को जमीन पर रख दिया कैटफिश ने अपनी पूंछ घुमाकर जमीन के खिलाफ धक्का दिया। फिर उसने खुद को अपने दो सामने वाले मीन पंखों से खींचा यह एक सुपर मछली लगती है डोनाल्ड ने कहा वो डरावनी भी है लेनी ने कहा उस रात डोनाल्ड और उसके पिता एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए बाहर गए डोनाल्ड ने एक बड़ा बर्गर खाया घर वापिस आते समय डोनाल्ड के पिता ने गाड़ी को रोका खिड़की के बाहर देखा मुझे यकीन नहीं हो रहा है उन्होंने कहा कैटफिश का एक बड़ा झुंड सड़क को पार कर रहा था फिर वे सड़क की दूसरी ओर घास में घुस गए कैटफिश का आक्रमण है डोनाल्ड चिल्लाया। वे सब जगह कब्जा कर रही हैं। थोड़ी शांति से काम लो डोनाल्ड, उसके पिता ने कहा लेकिन कैटफिश दूसरी मछलियों को बाहर कर रही हैं, डोनाल्ड ने कहा जल्द उन चलने वाली कैटफिशों के अलावा और कुछ नहीं बचेगा वो चिल्लाया काफी समय बीत गया डोनल्ड को अब चलने वाली कैटफिश देखने की आदत पड़ गई थी अब कैटफिश हर जगह थी डोनल्ड जब मछली पकड़ने गया तो वो कैटफिश पकड़ते पकड़ते एकदम थक गया फिर एक दिन उसकी माँ ने कहा डोनाल्ड आज रात तुम कंबल उड़ना क्यों माँ डोनाल्ड ने पूछा बाहर तो काफी गर्म है अखबार के अनुसार आज रात हमारे यहाँ पाला पड़ेगा माँ ने कहा कभी कभी यहाँ दक्षिण फ्लोरिडा में भी काफी ठंड पड़ती है माँ ने कहा जब रात हुई तो डोनल्ड ठंडी हवा में अपनी सास को देख सका अगली सुबह डोनल्ड बाहर गया उसने गड्ढे के किनारे किसी को देखा वो मिस्टर वॉल्टर थे वे अपने जाल में मछली पकड़ रहे थे वे मछलियां कैटफिश थी और वे मरी हुई थी तेज ठंड से बहुत सी चलने वाली कैटफिश तेज ठंड ने बहुत सी चलने वाली कैटफिश को मार डाला मिस्टर वाल्टर ने कहा यह बुरा है कि सभी कैटफिश को मारने के लिए पर्याप्त ठंड नहीं पड़ी उन्होंने कहा लेकिन हम अब इतना जानते हैं कि कैटफिश पूरे देश में नहीं फैलेगी क्या फिर यह कैटफिश आक्रमण का अंत होगा डोनल्ड ने पूछा यह सही है मिस्टर वाल्टर ने कहा लेकिन कैटफिश धीरे धीरे ठंड की अभ्यस्त भी हो सकती दिन में धूप तेज होने लगी थी एक कछुआ पानी से बाहर आकर एक पेड़ के तने पर चढ़ रहा था एक कीड़ा पानी में तैर रहा था फिर एक छोटी मछली उसे खा गई अपनी आंख के कोने से डोनल ने कुछ और देखा एक गुलाबी मछली अपने चमकदार आंखों के साथ खिसकती हुई चल रही थी गड्ढे की तरफ और फिर वो पानी में गायब हो गई लेखक कन्नोल चलने वाली कैटफिश का वैज्ञानिक नाम क्लोरियस बैतरचस वो दक्षिण पूर्वी एशिया से आती है जहाँ की जलवायु गर्म कई वर्षों तक में अमेरिका में में में लोग लोगों ने उन्हें एक्वेरियम के के पालतू जानवर रूप रखा। पता चला जब एक कैटफिश को एक मछुआरे में पानी वाली खाइयों से होकर चलकर और तैरकर दूर दूर फैली कैटफिस बड़ी तादाद में बच्चे हुए जल्द ही इतनी सारी कैटफिश हो गई कि उन्होंने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया हालांकि ठंडे मौसम ने आखिर में उनमें से कई को मार डाला चलने वाली कैटफिश लगभग दो फीट लंबी होती है वे हवा में सांस ले सकती हैं। उनके काटे विषैले होते हैं